नमस्कार मित्रों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज हम सुनने जा रहे हैं प्राण शर्मा की लघु कथा जन नायक सच को झूठ और झूठ को सच करने वाले वकील गुणेन्द्र प्रसाद के मन में अजीब सी लाल यदि बाल गंगाधर टिड़क मदन मोहन मालवीय मोहनदास करमचंद गांधी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस लाला लाजपत राय भगत सिंह इत्यादि को क्रमशः लोकमान्य महामना महात्मा चाचा नेताजी शेर ए पंजाब और शहीद आजम की उपाधियों से विभूषित किया जा सकता है तो मुझे किसी उपाधि से विभूषित क्यों नहीं किया जा सकता तीस सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं कई धार्मिक संस्थाओं को मैंने दान दिया है विचार विमर्श के लिए गुणेन्द्र प्रसाद ने अपने कर्मचारियों को बुलाया सभी ने एक स्वर में कहा हजूर आप हमारे अन्नदाता है आपके मन की आवाज हमारे मनों की आवाज है आपको अवश्य ही जन नायक की उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए रविवार को जनसभा करने का फैसला किया गया झट प्रचार प्रसार का बिगुल बज उठा नगरवासियों इस रविवार को जनसभा में आकर समाज सेवक श्री गुणेन्द्र प्रसाद को जननायक बनाइए जनसभा में आने वाले हर व्यक्ति को एक किलो का शुद्ध खोए के लड्डुओं का डिब्बा दिया जाएगा जिसने सुना उसने कहा मौजा ही मौजा एक किलो शुद्ध खोए के लड्डू काश रोज ही कोई ना कोई जननायक बनने के लिए तैयार हो रविवार आया लोग पूरा का पूरा परिवार लेकर जनसभा में पहुंच गए इतनी भीड़ देखकर कर प्रसाद जी की खुशी का ठिकाना न रहा उसके मैनेजर ने घोषणा की बहनों और भाइयों हमारे गुड़ेंद्र प्रसाद जी की समाज सेवा को कौन नहीं जानता है हम सब फैसला किया है कि उन्हें जन नायक की उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए सब मिलकर बोलिए जन नायक गुणेंद्र प्रसाद लोग दबी आवाज में बोले जननायक गुणेंद्र प्रसाद और एक किलो खोए के लड्डुओं का डिब्बा लेकर चलते बने